पांच मटर के दाने ये कहानी है पांच मटर की जो कि मटर की ही फली में रहते थे। वो सभी अलग थे। फली बंद होने की वजह से एक दूसरे से सभी करीब थे। वो छोटे होने की वजह से सूरज को नहीं झेल पा रहे थे। इसीलिए वो सारा दिन सोते रहते थे। पर रात को एक दूसरे से बात करते थे और मौसी की कल लुट फुटाते थे जब चांन निफ्स होता, तो मटरों के लिए अपने सिर और पाँव को चांदी की रस्सी से बाँधकर बहुत ही खूबसूरत धुन बजाता, जो मटरों को बहुत अच्छी लगती थी। और जब चांन पूरा होता, तो ढोल बजाता था। मटर के दाने ढोल के जोरदार आवाज सुनकर उठ जाते थे, लेकिन चांन की मौसी पर हर मटर का एक अलग अंद बचाये धूम धूम धूम मुझे तो ये धुन सुनके आराम का एहसास होता है मुझे तो वीना की आवाज बहुत ही खूब और दिलचस्प लगती है वाह क्या बात है ओ कभी कभी सुकून भी होना चाहिए हर बार क्या मौसुके मुझे तो जी भर के सोना पसंद है वाह मजानी लाइफ चौथा मटर बहुत ही आलसी था वो हर वक्त सोता ही रह आच्वा और सबसे छोटा मटर इन चारों से सबसे अलग था। मुझे तो हर तरह की मौसिकी पसंद है। वो मंजीरा, ढोल और वो वीना। हर एक के दुन निलसोज है और मुझे खुशी का एहसास देती है जब मैंने सुनता हूं। मटर दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़े हो गए। अब उन्हें पाली जरा बाजू हटना मैं हिल नहीं पा रहा हूं। तुम यहाँ हिलने की बात कर रहे हो? मैं यहाँ घूम नहीं पा रहा हूं। इस फली में तो बिना ट्रैफिक के जाम हो गया। हां, और मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूं। थोड़ी सी जगह दो ना मुझे। मैं सबसे नन्हा सा हूँ पर मुझे भी यहाँ जगह कम पड़ रही है सभी तभी अचानक मटर की फली खुल गई और बहुत सारा उजाला अंदर आ गया। ओहो, ये फली किसने खोली भाई? ये तो हद हो गई। हमें तो चैन से सोने भी नहीं देते हैं। कोई फली को बंद कर दो। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया है। अरे वाह, हमारी पल्ली खुल गई, आप मजा आ गया। <laughs> कुछ देर बाद, जब सारे श्याम्स की रोशनी में आराम महसूस करने लगे, तब उन्होंने एक मुट्ठा शुरू किया। मुझे तो लगता है अपनी निकल पड़ी, निकल पड़ी वो कैसे? यानी कि हम बाहर निकलकर दुनिया देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे लिए ये बाह हम सब इन बातों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे तो बाहर की रंग-बिरंगी दुनिया देखनी है। मैं तो इस फली से बाहर निकलकर मजे करना चाहता हूँ। तुम लोगों को जो जी में है वो करो। मैं तो बस थोड़ा और सोना चाहता हूँ। तो कहो क्या कहते हो? क्या बाहर निकलना अच्छा होगा? हम हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो बाहर निकलकर मजे करते हैं। अब हम इस फली से आजाद हो चुके हैं। कुछ देर राय मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फली से बाहर निकलेंगे। उन्हें लगा यही मौका है एक नए तजुर्बे का। और वो एक के बाद एक फली से खुद गए। संभल के � पता नहीं मैं कहाँ गिरूंगा? ओही माँ बच गया। कोई मुझे पकड़ के दिखाओ। और थोड़ा आराम मिल जाए तो बात बन जाए। तुम सब कहाँ हो? मुझे अकेला छोड़ गए? यहां तो फिसलन है। वो सारे एक जमीन की गोद में आकर गिर गए। पहली बार बाहर की दुनिया देखकर वो बेहद खुश थे। वाह! क्या खूबसूरत नजा� हाँ मुझे तो मजा आएगा भली को छोड़ना हमारा सही फैसला था मुझे तो बहुत नींद आ रही है कोई आराम का जगह ढूंढ लो मेरे लिए अरे वो देखो हम जमीन से कितने ऊपर एक टैंकी पर थे इस नई दुनिया के बारे में वो बातें ही कर रहे थे कि एक लड़के ने उन सब देखा हाँ ये मटर के दाने तो मेरे गुलेट के लिए एकदम सही है इन्हें जल्दी उठा लेता हूँ लड़के ने एक-एक करके सभी मटर के दाने उठा लिए सबसे पहला मटर आसमान की तरफ उड़ा वो सबकी नजर से ओझल हो गया अरे बाप रे लगता है मैं मरने वाला हूँ फिर उस लड़के ने अपने गुलाल से दूसरे तीसरे और चौ लड़का तो कर रहा है मज़ा पर हमें मिल रही है सजा मैं तो ऐसी जगह गिरना चाहूंगा जहां मुझे चैन से सोने को मिले और फिर सबसे छोटा मटर उड़ के आया अरे वाह मैं तो बादलों में पंची की तरह महसूस कर रहा हूं अब मेरी किस्मत मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मजे की जिंदगी हो सबसे छोटा मटर एक खिड़की ओह क्या बात मैं सही सलामत पहुंच गया। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने एक बच्ची को बिस्तर पर लेटे देखा, जो बीमार थी और लगातार खांस रही थी। उसकी माँ उसके लिए कुछ बनाकर लाई थी, जो वो खा ले। मेरी प्यारी बच्ची ये सूप पीलो, इससे तुम्हें बुखार में लड़ने की ताकत फराहम होग तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो पहले की तरह सेहते आप कैसे होगी? मटर ने देखा कि माँ बच्ची को खाना खिलाना चाहती थी पर बच्ची कमजोर होने की वजह से खा नहीं रही थी माँ को अपनी बच्ची की परेशानी सता रही थी रात को जब बच्ची सो गई तब उसकी माँ उसके लिए दुआ करने लगी यार अल्लाह मेरी बच्ची को जल्दी स उसकी सेहत पहले जैसी हो जाए मेहरबानी करके उसकी जिंदगी लो। <laughs> मटर भी ये देख कि उस बच्ची और माँ के लिए गमजदा हुआ देर रात को मटर खिड़की से अंदर आ गया आसमान में पूरा चाँद था जो ढोल बजा रहा था मटर ने बच्ची के लिए मौसिकी की धाम धाम धाम गाना गाए हम धाम धाम धाम गाना गाएं हम कौन है <laughs> मैंने अभी-अभी मासिकी की आवाज सुनी कौन है <laughs> ये मैं हूँ यहाँ इस खिड़की पर तुम बोल रहे हो मैंने आज तक मटर को बात करते नहीं देखा मैं मासिकी कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए मासिकी करूँगा चांद के ढोल के साथ ढोल की मासिकी हाँ, जब चांद पूरा होता है, तो ढोल की धुन बजाता है। पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम जरूर कोई खास मटर हो। इस दुनिया में सभी खास हैं और हर चीज में मासिकी होती है। हमें बस ध्यान देना है और मन लगा के सुनना है। तुम्हारा मतलब, मैं भी चांद का ढोल सुन सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता ह� अरे हाँ, मैं ढोल की आवाज सुन सकती हूँ मैंने कहा था ना कुछ भी मुमकिन है नहीं अब भी एक बात है जो मेरे साथ मुमकिन नहीं और वो क्या है मैं इस बीमारी से सेहतयाब नहीं हो सकती ओह ऐसा मत कहो मानो कि मैं मैटर के अलावा कुछ और बन जाऊं फिर तुम भी सेहतयाब हो सकती हो पर तुम तो सिर्फ एक मटर हो, तुम और क्या बन सकते हो? ऐसी बात नहीं है, खुद पर यकीन करना चाहिए, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाता हूँ, तो यकीन करो, तुम भी ठीक हो सकती हो। <laughs> मैं ठीक हो जाऊंगी. अगली दिन सुबह, जब बच्ची उठी, उसे मटर के साथ हुई बात याद आ गई। उसने खिड लगता है कोई सपना था। एक मटर कैसे बोल सकता है? वो खिड़की के पास गई और सुबह की तास को देर तक तकती रही। कितना खूबसूरत नजारा है! उस मटर ने कहा था कि अगर मैं सेहती आप होने का सोच लूं, तो मैं जरूर ठीक हो सकती हूँ। छोटे मटर ने अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश की और वो खिड़की जब बर्फ़ का मौसम आया, तो धूल ने उसे बर्फीले मौसम से बचाया। वो हर रोज अपने मकसद की ओर खुद को आगे बढ़ा रहा था। अगर मैंने कुछ और दिन इस मौसम का सामना किया, तो मैं जरूर अपना मकाम हासिल करूँगा। मैं अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। नन्हीं मटर का खुद पर यकीन � जो एक पौधे में तब्दील हो गया, कुछ शाखाएं भी निकल आई और कुछ खूबसूरत फूल भी। एक दिन बच्ची की मां ने देखा, उनकी खिड़की के पास एक मटर का पौधा हो गया है। ये देखो बेटी, हमारे खिड़की के पास एक मटर का पौधा होगा। अरे वाह, ये कैसे यहाँ पर होगा? उसने अपना वादा निभाया माँ, उसने उ किसने अपना वादा निभाया? वो मटर जो मटर का पौधा बन गया। अब मुझे यकीन है कि मैं सेहतें आप हो सकती हूँ। अगर वो जिंदगी बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? हाँ मेरी बच्ची, तुम जल्द ही सेहतें आप हो जाओगी। बच्ची ने मटर के पौधे को मुस्कुराती देखा, मानी मटर का शुक्रिया दाखिया और उसका ख्या�